तनुपा अग्ने सी तनवंग में पाही आयुर्दा अग्नि असी आयुर्मे दे अग्ने सी वर्चो में दे अग्नेन्मे तन्मा तन्मा अपराण अग्ने तनुपा असी तनवंग मे पाही ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है हे अग्नि स्वरूप गतिमान गति देने वाले अथवा ज्ञान स्वरूप ईश्वर आप तनुपा शरीरों के रक्षक हैं शरीरों के पालन करने वाले हैं समस्त शरीरों के अलग हैं स्वामी हैं इसलिए मैं तनवम पाही मेरे शरीर की भी रक्षा कीजिए आयुर्धा अग्नेयसी आयुर्मेदेही आप आयु को देने वाले हैं इसलिए मुझे भी आयु दीजिए वर्चोदा विज्ञान को तेज को वर्ष को देने वाले हैं तो मुझे भी वर्च विज्ञान दीजिए अग्ने हे अग्ने तनवा उन्म मेरे शरीर में जो भी न्यूनता है तन्म आना वह मुझको पूरा कराइए ओ तो इसमें ईश्वर को तनुपा कहा गया है तनु मतलब शरीर और पा का मतलब हुआ पालन करने वाला रक्षा करने वाला किस प्रकार से ईश्वर हमारे शरीर की रक्षा करेंगे इस शरीर की रक्षा में कुछ भाग तो अपना स्वयं का है और कुछ भाग हैं समाज के अधीन है इस भाग ईश्वर के अधीन है अपने आप भी शरीर को मार सकते हैं नष्ट हो कर सकते हैं अतिरिक्त जो समाज है वो भी इसको मार सकता है और ईश्वर तो मार ही सकता है कभी भी मर सकता है वो मारते नहीं है मार सकते हैं ना बुद्धिपूर्वक इसको और दूसरे जो डाकू चोर या अन्य विरोधी शत्रु है मनुष्य अन्य हमसे अतिरिक्त वो भी इसको जानबूझ करके मार सकते हैं पढ़ने वाले दो ही हैं केवल या या तो तो हम स्वयं हैं फिर हमारे जैसे दूसरे विरोधी चेतन जो है, कोई तो मारेगा नहीं, इसको। ये भी नहीं मारता बुद्धिपूर्वक नहीं मारता वो यही मारने वाले हैं तो इन दोनों से भी रक्षा करने वाला होना चाहिए फिर ये दोनों रक्षक होने चाहिए इसके पहले तो अपने को ही रक्षा करनी होगी इसकी निकट तो हम ही है पहले नष्ट करने वाले और इसकी सुरक्षा के लिए हमको अवसर भी भाग भी दिया गया है इसमें शरीर रक्षा करने के लिए क्योंकि ये अंत में तो मरेगा ही ये हमारी रक्षा करने से भी नहीं रहेगा समाज इसकी रक्षा करते रहेगा तो भी नहीं रहेगा ये अंततः तो ये मर ही जाएगा लेकिन फिर भी इसकी क्या है एक सीमा है अपने आप मरने की सीमा तक ये अपने आप नहीं मरेगा शरीर मरेगा अपने आप लेकिन फिर भी मरने की एक सीमा है उससे पहले नहीं मरेगा ये उससे पहले जो नहीं मरेगा उतने काल तक के लिए हमारा भाग होता है इसको बचाना काल में अगर हमने नहीं बचाया तो पहले मर जाएगा फिर उतने काल के लिए हमको इसे बचाना पड़ता है इन रात कहीं भी जाते हैं हम रास्ता देख के नहीं चलेंगे तो क्या होगा कांटे लगेंगे कुछ भी हो सकता है फिर इसको धक्का मरेगा दुर्घटना होगी जो इस सब सारी चीजें होती है एक क्षण में मरता है ये तो उसका हमको ही ध्यान देना पड़ेगा जितनी भी दुर्घटनाएं होती है उससे शरीर मरता है और इसी तरह से खाने पीने से मरता है ये जितने भी रोग होते हैं वो सारे के सारे किस्से होते हैं हमारी ही प्रज्ञा अपराध से कितना खाना चाहिए क्या खाना चाहिए किस स्थिति में कब किस समय खाना चाहिए यह हमारे अधीन है और हम इसका उल्लंघन करते हैं तो अब इस स्थिति में यह मारा जाता है नहीं रोगी होता है तो अधिकतर जो हमारा शरीर रोगी होता है वो हमारी इसी मानसिक दुर्बलता के कारण अज्ञानता से भी अधिक दुर्बलता है निज्ञा अपराध का मतलब है कि आपको लग रहा है कि भूख ठीक से नहीं लग रही है और ये भी लग रहा है कि इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए लेकिन फिर भी कहेंगे कोई बात नहीं पच जाएगा ये तो चला लो तो ये प्रज्ञा अपराध है।, है कि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन उस अनुभूति को दबा देते हैं इसके विरुद्ध फिर भी डालते हैं खा लेते हैं जो अभी पता है नहीं उसको तो क्या करेंगे वो तो जानना पड़ेगा ना औरों से लेकिन उससे ज्यादा भी तो भूल कर रहे हैं ना हम जहां कम से कम पता है वहां तो रोकना चाहिए पर वहां भी तो नहीं रुकते हैं वो भी प्रज्ञाप्राद होगा लेकिन वो तब होगा जब हम जानना ही नहीं चाहेंगे उसको जिसको हम जानते नहीं उसको जितना हमें जानना चाहिए उतना जान लेना चाहिए फिर भी नहीं जानते हैं उसको और उससे अधिक जानते हुए भी करते हैं मतलब सारी चीजें पुस्तकों में लिखी रहती है भाई ये नहीं कहने का, का है ये नहीं कहने का है भयंकर रोग हो जाएगा लेकिन फिर भी कहते हैं वो कुछ नहीं होता इससे चलो तो ये, ये सब क्या है हमारे हाथ में है सब शरीर की रक्षा करने का बहुत सारा भाग जो हमारे हाथ में है उसके लिए ईश्वर कुछ नहीं करने वाला कारण भी ये मर सकता है तो वो तो अपना वाला जितना भाग है पहले करना पड़ेगा उसको किए बिना ईश्वर की प्रार्थना नहीं होगी सफल आप मेरिस नष्ट करते रहे और आप इसको ठीक करते रहो वो हमारा ऐसा वैद्य तो नहीं है ये पैसे ले लेगा अपना फीस लेना है इसको तो डॉक्टर को तुम जो भी करते रहो उसको फीस से जरूरत है ऐसा वाला तो नहीं है वो तो हमारी पहले सुरक्षा के बाधी ईश्वर वाली सुरक्षा का नियम लागू होगा वैसे अपनी ओर से जो करता है वो तो करेगा ही हमारी हानि के बाद भी करेगा वो लेकिन उसको यानी जो भी व्यवस्था उसने दे रखी है उसमें बाधा जब तक नहीं डाले हैं तब तो तक उसकी चलेगी सुरक्षा उसको बाधित कर देंगे तो वो क्या कर पाएगा तो एक भाग जो हमारा होता है दूसरा भाग जो समाज का होता है माता पिता वैद्य जो बाहर के हैं या समाज के लोग हैं जहाँ एक आ जाते हैं कि भाई मेरी तो इच्छा नहीं है लेकिन हम साथ में हो जाते हैं वहाँ खाना पड़ता है जो नहीं खाना चाहिए तो ये सारे के सारे दोष समाज के हैं फिर तो भोजन के बारे में या आहार विहार के बारे में अधिकतम दोष समाज का भी बहुत अधिक होता है क्या खाना नहीं खाना जी ये पार्टियां जैसे होती है अब इन कारण व्यक्ति को विवश होकर खाना पड़ता है अब बाहर जाता है तो खाने को मिलता है कुछ नहीं सारे वही होते हैं उल्टे सीधे तो विवश होकर के भी खाता है व्यक्ति तो ये सारे दोष समाज के हैं सरकार के हैं वो राजा के दोष होते हैं तो इनके कारण भी क्या होगा आयु की हानि होगी उसमें भी ईश्वर उपेक्षा करेगा वो भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी समाज वाली की उपेक्षा कर देगा वो चूंकि अपने अधीन तो नहीं है लेकिन ईश्वर की स्वतंत्रता से उस पर भी नियंत्रण नहीं होगा समाज को भी स्वयं ही बदलना होगा जो जितनी सामर्थ्य अपनी बल देंगे उसको उतना फिर लाभ हो जाएगा आयु उतनी बढ़ेगी उसको जब तक नहीं बदल पाएंगे तब तक उसकी वाली आयु भाग समाज का होता है ये भी ईश्वर से नहीं हो पाएगा शेष भाग जो है वो ईश्वर के हाथ में है अब वो क्या है जैसे हम भोजन कर लेते हैं भोजन कर लेने के बाद अब जितना काम पचाने का है इसका सारा का सारा ईश्वर का ही है सो जाने के बाद खा करके या खा लेने के बाद हमको कुछ नहीं रहता है इसमें आता पता क्या होता है ये तो ये सारा का सारा क्या होगा ईश्वर का, का काम होता है लेकिन उसको दे देंगे सामान ठीक से तब अब उसको इसमें लगाने वाला सामान ही नहीं अच्छा डाला तो अगला काम वो कैसे करेगा फिर वो अच्छा के काम होते ने ये यंत्र बनाया हुआ है साक्षात नहीं करता यंत्रों से स्वतः काम होता है वहां साक्षात बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता उसको जिसको पता नहीं है बुद्धि नहीं है वो तो करता रहेगा हर समय काम लेकिन जिस काम में व्यवस्था हम डाल देते हैं व्यवस्था से होता है उसमें हाथ नहीं लगाते हैं ना कितने बड़े बड़े कल कारखाने चलते हैं यंत्र चलाते हैं अब वो अपने आप होता है तो हाथ हम क्यों लगाएंगे उसमें तो ईश्वर ने इन चीज़ों को इस तरह से व्यवस्थित कर दिया है निर्माण कर दिया है कि उसको हाथ लगाने की अपेक्षा नहीं रहती है तो अब वो हाथ नहीं लगाएगा उसमें तो तो उसका मेंस करना उसको देखना उसको आप नहीं व्यवस्था कर सकते हैं वहाँ तो है ये लेकिन जिसमें किया जा सकता है वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जैसे आपने टंकी का पानी चला दिया है तो अब बिना मोटर रोके वो पानी बाहर निकलेगा उसका अधिक होने पर लेकिन ऐसा वाला मोटर आपने लगाया है कि वो रुक जाएगा पानी के बाद तो अब चलाने की जरूरत तो बंद करने की तो नहीं पड़ेगी ना उसमें तो ईशर वाले यंत्र तो पूरे ही होते हैं वो वो बीच में नहीं रखता है अवकाश तो अवकाश नहीं रखने से जरूरत नहीं पड़ेगी उसको लेकिन जहां हो ही नहीं पाएगा वहां तो करेगा ही ऐसे शरीर में जितने भी होते हैं इसके बाधक तत्व तो होते हैं उस वो एक व्यवस्था भी है बाधक तो होते साथ व्यवस्था भी है शरीर के जितने भी अंग हैं ना सब सारे के सारे संतुलित हैं जो भोजन करते हैं इसी से सारे अंग बढ़ते हैं नाक भी बढ़ भीत कान भी नाक बढ़ेगी, कान बढ़ेगा, जो भी सारी चीजें बढ़नी है इसको मान लो अगर व्यवस्थित नहीं होता और कान में सारा चला जाता तो क्या होता कान ही कान बढ़ता चला जाता नाक में चला जाता तो क्या होता वो हो? नाकि दांत में चला जाता तो क्या होता एक दांत में चला जाता तो कैसा पड़ता तो सभी के लिए रोका हुआ भी है उसी मात्रा से यहाँ इतना जाना है यहाँ इतना जाना है यहाँ इतना जाना है इस किया हुआ है हिसाब तभी संतुलन बढ़ता है इसका संतुलन नहीं तो एकदम किसी किसी के रोग होते हैं ना अब आठ आठ फिट दस दस फीट का आदमी हो जाता है कभी कभी ताड़ की तरह हो जाता है तो वो सामान्य नहीं है वो उसका वो बढ़ जाता है कुछ न कुछ खराब हो जाता है उसका इस कारण से वो बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है बढ़ जाता है किसी का शक्ति नहीं बढ़ती है पर वो मोटापा बढ़ जाती है उसकी तो वो उसका जो नियंत्रण था ना वहां जहाँ वाला वो खराब हो गया उसका ईश्वर ने तो कर रखा था उसको नियंत्रित पर और किसी कारण से उसकी तोड़ दी हमने वो तो अब उसमें जाएगा अधिक माल जाएगा तो वो अब क्या होगा शरीर के साथ असंतुलन हो जाएगा उसका तो वही देखने में भद्दा लगने लगता है संतुलित शरीर पूरा बढ़ता है तो पूरा सुंदर दिखता है यह। लेकिन जैसे ही असंतुलन बढ़ा जैसे पेट बढ़ गया सामान्य उसे पेट बढ़ने का नहीं होता है लेकिन जब ज्यादा दबाव पड़ता है इसके ऊपर तो धीरे धीरे वो बढ़ जाता है हाँ अधिक भोजन खाने से ही वो बढ़ता है मतलब पछता नहीं पूरा लेकिन कुछ भाग उसका क्या होता है शरीर में लग जाता है सारा नहीं लगता है तो वो पेट बढ़ जाता है नहीं तो वैसे पूरा शरीर संतुलित ही बढ़ेगा इधर उधर नहीं बढ़ेगा ये तो ऐसे ही क्या है सभी जगह ईश्वर ने कर रखी है इसकी वो यहां से इतना जाएगा यहां से इतना जाएगा के साथ वो नियंत्रण क्या है दोषों के इस द्वारा भी है भाला तो शरीर जो हमारा मिलता है ना इस शरीर में जैसे आपने अच्छा शरीर नहीं है पतला सा है जैसा तैसा दुबला सा है लेकिन इस शरीर में आपने विशेष पुरुषार्थ किया अब व्यायाम किया अच्छा तो अभी वाला शरीर नहीं बढ़ेगा इतना कुछ तो बढ़ जाएगा लेकिन पूरा तगड़ा नहीं होगा फिर भी तो अब क्या होगा कि वो जो संचित उसका दोष है वो अभी पूरा नहीं हटेगा लेकिन बढ़ते बढ़ते भी मतलब मन में इतने संस्कार बन जाएंगे उसके कि मन वाला भाग हट जाएगा उसका दोष का अब ये क्या होगा अगला शरीर जब मिलेगा चूकी वो इसको नहीं कर सकता है प्रेरित मन वाला भाग जो बढ़ेगा ना मानसिक भी बढ़ता है ना जितना अच्छा जैसे व्यायाम करेंगे तो उसके लिए मनोबल चाहिए बिना उसके नहीं होता है ये केवल डंडे से तो होता नहीं है स्वयं मनोबल से होता है तो शरीर के साथ साथ मनोबल भी बढ़ता जाएगा तो वो मनोबल अभी प्रेरित नहीं कर पाता है शरीर के पूर्व अंगों को क्योंकि वो बाधक नहीं हटा इससे तो अब ये क्या करेगा अगला वाला जो शरीर मिलेगा अगले वाले शरीर के साथ ईश्वर अब संतुलन करेगा उसका मन का और शरीर का हाँ फिर से वो संतुलन करेगा तो इस स्थिति में मन अब प्राण को पूरी तरह से उन उन अंगों से पूरा प्रेरित करेगा उसको तो उसके दोष वो पूरा हटा देगा उस दोष के हटने से अगला वाला शरीर फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका भी पड़ता है तो अब उसमें क्या जैसे ना वर्तमान में किया हुआ पुरुष पुरुषार्थ कुछ तो वर्तमान में भी जाति आयु भोग तीनों मिल जाते हैं ना कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे इस समय की जाति भी बढ़ जाती है जाति नहीं आयु और भोग जाति नहीं बढ़ती है आयु और भोग बढ़ जाते हैं किसी से केवल आयु बढ़ जाती है किसी से केवल भोग बढ़ जाते हैं यानी शक्ति बढ़ जाती है तो ये दोनों बढ़ते हैं लेकिन जो जाति बढ़ाने वाले तो, कर्म वो संचित रह जाते हैं वो अभी नहीं होंगे तो वो नहीं मन में बढ़ते हैं वो मानसिक रूप से बढ़ते हैं इस रूप में नहीं बढ़ते हैं ये अगला जाकर के उस मनोबल वाला बनाता है और वो मनोबल फिर हमारे प्राणों को और इंद्रियों को इस तरह से प्रेरित करता है कि ये दोष हट जाते हैं उसके अब उसके बाद जो खाया पिया होगा वो अंग में मिल जाएगा जाकर के इस कारण से कोई दुबला शरीर भी बचपन में होता है ना उसको ये अब खाने पीने का यदि मिल जाए तो वो बढ़ जाएगा और किसी को कितना भी खाने पीने को मिले बचपन से वो नहीं बढ़ता है तो उसके भीतर के नहीं होते हैं वो पहले से नहीं लाया है वो उसने उसके मानसिक बल नहीं है उसमें अब और इसका मानसिक बल था लेकिन उपादान भी नहीं मिलेगा तो भी नहीं बढ़ेगा तो इसलिए तीनों तरह से करने पड़ते हैं शारीरिक भी करना पड़ेगा और मानसिक भी करना पड़ेगा तो व्यायाम से जो आलस्य प्रमाद आदि जितने होते हैं ना इन सभी आलस्य प्रमादों से वो हमारी जो मौलिक शक्ति होती है शरीर को प्रेरित करने की वो छीण होती रहती है और जितनी वो छीण होगी उतने फिर जो दोष होते हैं वो बैठते जाते हैं फिर उन अंगों में अब वो अंगों में दोष बैठने से फिर मन में बैठ जाएगा वो तो मन बैठने के बाद अगला शरीर वाला क्या होगा उस मन के अनुकूल ही शरीर बनेगा वो इसी कारण से बहुत सारी रोगी भी होते हैं और इसी कारण से अगला शरीर भी मिलता है अपने को जिस तरह की मनोस्थितियां बन जाएगी ठीक उसी के अनुकूल वाला शरीर मिलेगा ताकि वो वहां सक्रिय हो सके माने चित्त अंतकरण इतना बिगड़ गया कि अब मनुष्य शरीर को प्रेरित करने लायक नहीं रहा तो अब उसको पशु शरीर मिलेगा तो इस तरह से अब जाति बदल जाएगी तो ये सारे ये सब काम तो ही सरका हो जाता है फिर वो यहाँ नहीं करेगा लेकिन अगले में करेगा शरीर देते समय उसको करना होता है यहीं से हमारी आयु बढ़ती भी है घटती है मूल कारण होता है कि हमको ये देखना पड़ेगा पुरुषार्थ करना पड़ेगा जानना पड़ेगा कि हम शरीर में किसी की स्थितियाँ को नहीं उत्पन्न होने दें ये जितने भी आलस्य प्रमाद हैं या खाना पीना जो कुछ भी होता है इन सब मतलब इन पर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो मानसिक रूप में कभी आलस्य प्रमाद की स्थिति नहीं आने दे जितनी सामर्थ्य है उतने तक व्यायाम जरूरी करते रहना चाहिए अच्छा। मानसिक स्थिति नहीं है उसकी पूरी वो बनाया नहीं उसने यानी सारा कुछ मिल करके होता है किस शरीर में जा करके ये पूरी की पूरी गतिविधियां उत्पन्न हो उभर पाएंगी उस तरह के बनते हैं ये लेकिन मतलब मन और शरीर का संतुलन करना होता है एक जीवन में भी मन हमको पूरे शरीर को प्रेरित करता है लेकिन धीरे धीरे मन की जो शक्ति होती है ना इनको प्रेरित करने की कम होती जाती है और धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि बहुत कुछ नहीं चला सकता इसको उसके बाद अब मरेगा शरीर मरने से पहले जो मानसिक होती है सामर्थ्य वो बिल्कुल मंद हो जाती है धीरे धीरे बंद हो जाती है बंद होने से अब वो चला नहीं सकता यंत्रों को तो नहीं चलाएगा तो वो ठप हो जाएगा मर जाएगा फिर बचपन में मानसिक शक्ति बहुत अधिक होती है इसको चलाने की इसलिए छोटा बच्चा जितना अधिक सक्रिय होता है ना जवान नहीं होता इतना काम अधिक कर लेता है लेकिन उसमें जो चंचलता सक्रियता होती है ना वो कम होती है आप किसी रास्ते में चल रहे हैं किसी बच्चे के साथ चलो तो वो आगे चला जाएगा या तो पीछे चला जाएगा साथ नहीं चलेगा आपके हाथ पकड़ के चलाने उसको बहुत बुरा लगता है ना छोटा बच्चा तो चल रहेगा हाथ पकड़ के थोड़ा सा बड़ा हुआ तो नहीं चलेगा वो क्यों नहीं चलता है इधर करेगा उधर करेगा उधर करेगा उधर करेगा आप तो सीधे सीधे चलते रहेंगे आप 10 गुना चेष्टा वो कर लेगा बहुत अधिक करता है वो काम इतना नहीं कर पाता है क्योंकि शरीर में उतना बल नहीं है तो व्यवस्थित काम बड़ा व्यक्ति काम अधिक कर लेता है पर व्यवस्थित करता है लेकिन जो छोटा होता है काम कम करता है पर व्यवस्थित बहुत अधिक करता है तो मानसिक सामर्थ्य इसमें बहुत ज्यादा होती है उस सक्रियता वो सक्रियता धीरे धीरे घटती जाती है और घटते घटते ऐसा लगता है कि बैठे रहो कुछ मत करो बाद में होता है ना नहीं कुछ करने की इच्छा नहीं होती है वो बल ही नहीं होता है वहां तो वही बल क्या होता है धीरे धीरे घटते घटते इतना घट जाता है वो शरीर को अब चला भी नहीं सकता है खड़ा भी नहीं कर सकता बैठा नहीं सकता अभी हम बैठे हुए तो मन इसको बैठा रखा है तब बैठे हैं जैसे आपको आलस आने लगे ना तो नहीं बैठ पाएंगे मन का संबंध जैसे ही टूटेगा इससे ये शरीर गिर जाता है एकदम तो इससे ये निकलता है कि यदि बैठे हैं तो भी मन इसको दे रहा है प्रेरणा तभी बैठे हुए हैं ऐसे खड़ा हैं तो भी मन प्रेरणा देता रहता है उससे खड़ा रहता है उसका हटेगा तो ये गिर जाएगा शरीर का स्वभाव नहीं होता है ऐसा खड़ा रहने का सारा का सारा मन से चलता है तो पूरी आयु तक मन इसको चलाता है आत्मा मन को चलाता है लेकिन काम सारा शरीर का मन से होता है आत्मा से नहीं होता है आत्मा की पहुंच मन तक है जैसे कार के अंदर चालक बैठा रहता है ना तो वो गाड़ी किससे चलती है चालक से चलती है और डीजल पेट्रोल से उससे चलती वो तो अग्नि से चलती है ना उसकी तो वही है पर काम जितने होते हैं गाड़ी की वो सब तेल वालों से होते हैं उसकी ईंधन से होता है सारा ईंधन बल देता है अन्यों में उसके अवयवों में टायर में ट्यूब में भी टायर में भी शक्ति होती है ट्यूब में भी होती है ट्यूब की शक्ति चला तो नहीं सकती टायर को उसको गाड़ी को रोक नहीं सकती लगे टायर लगेगा तो वही कितना भार को उठा लेगा लेकिन ट्यूब में हवा नहीं हो तो वो कुछ नहीं करेगा तो ऐसे में होता रहता है सारा का सारा काम एक का नहीं होता है आत्मा प्रेरित कर देगा एक बार आगे फिर इसके संस्कार उद्भुत होते हैं वो क्या कहते हैं इसको वेग आत्मा मन में वेग देता है मन फिर प्राण और इंद्रियों में वेग देता है प्राण इंद्रियों से शरीर में वेग उत्पन्न होता है शरीर के वेग से फिर बाहर के पदार्थों में वेग होता है इस क्रम से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शरीर के रक्षक हैं तो अनेक प्रकार से और इन जितने भी पदार्थों को बना करके दिया है जिससे हमारा शरीर चलता है तो इन सबों देने वाले आप हैं और इस प्रकार से ईश्वर की ओर से हमें उपलब्ध हैं सारी चीजें अब विशेष रूप से हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए इसके लिए फिर आयु देने वाले हैं आयु देने के लिए एक बात कही गई है अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोप से विना चतरी तत्वनतः विद्या यशो बलम्मी आयु बढ़ाने का सबसे बड़ा जो कारण है विनम्रता जो बहुत अधिक चंचल व्यक्ति होता है बहुत अधिक होता है उसकी आयु कम हो जाती है जो शांत प्रकृति का होगा उसकी आयु अधिक होगी कारण उसको मानसिक संतुलन नहीं रहता है मानसिक संतुलन नहीं होने से उसको दस गुने काम करने पड़ते काम उसका एक ही गुना पर्याप्त होता है लेकिन वो नौ गुना अधिक काम करता है उल्टा बोल दिया उसको ठीक करने में लगेगा उल्टा काम कर दिया उसको ठीक करने में लगेगा आधा समय आधे से अधिक समय उसका जाएगा और सोचता रहेगा मैंने क्या बोल दिया और दूसरे लोग अब विरोध करते रहेंगे उसके तुमने क्या कर दिया ये सारा का सारा समय फालतू जाता है उसका तो शक्ति तो व्य हो ही जाती ना उसकी तो लेकिन जो अनुकूल चलता है विनम्र होता है बड़ों के उसकी ये शक्तियाँ बच जाती है फालतू वाली तो उसको ना तो आंतरिक संघर्ष इतना करना पड़ता है ना उसका समय ज्यादा जाता है फिर अनुकूल रहता है तो दूसरे की सहायता भी मिल जाती है आशीर्वाद का मतलब क्या लो ये ले लो यानी आशीर्वाद देने वाला दूसरी चीजें भी देता है ना अधिकार देता है सुविधाएं देता है साधन देता है सारी चीजें देता है वो तो जो व्यक्ति विनम्र होता है बड़ों के प्रति अनुकूल होता है उसको मानसिक से लेकर के शारीरिक और अन्य साधनों की भी उपलब्धियां बराबर होती रहती है इस कारण से कम प्रतिकूलता होने के कारण उसकी शरीर ठीक ठीक काम करता है बुद्धि ठीक काम करती है तो इसलिए उसकी आयु बढ़ जाती है विपरीत वाले की नहीं बढ़ पाती है उसका फिर भी कोई व्यक्ति बहुत दुष्ट होते हुए भी, भी जीता है तो उसके लिए है कि वो और अधिक जी सकता था इस स्थिति का ठीक ठाक रहता तो और ज़्यादा जीता वो उसके पास बहुत अधिक होता है पर वो अपव्य करके उतना जीता है क्योंकि वो जीने के लिए भी कुछ तो उसमें अच्छाइयाँ चाहिए ना कोई ना कोई बल तो होता ही उसके पास ऐसे वो अहंकार भी नहीं कर सकता तो उल्टे काम में में क्या शक्ति उसकी अपव्य हो जाती है वही ठीक में लगाता तो और ज़्यादा बढ़ जाता शरीर में वो स्थितियाँ भी होनी चाहिए सारा मिलके काम करता है आयुर्धा अग्नि आयु को देने वाले हैं, तो यहाँ जैसे हम वर्तमान के लोगों के यानी बड़ों के अनुकूल होते हुए रहने पर हमारी आयु अधिक होती है तो ईश्वर से जितना अधिक रहेंगे अनुकूल उतनी अधिक आयु बढ़ेगी तो आयु देने वाले यानी हम आपके अनुकूल अत्यंत हो गए वर्चौदा ऐसे ज्ञान विज्ञान देने वाले है तो ईश्वर से जुड़ करके हमको ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना यन में तनम होना हमारे शरीर आदि में जो भी कमियां हैं वो सब पूरा करने वाले हैं तो हम पूरा करने का मतलब होता है हम केवल बाहर से पुरुषार्थ करेंगे साधनों को जुटाएंगे लेकिन उसको इसके साथ जोड़ना जो है कुछ तो वर्तमान शरीर में व्यवस्था से जुड़ जाएगा शेष जो है वो नया शरीर मिलने पर साक्षात ईश्वर के द्वारा ही जुड़ेगा तो इस तरह से आप यहाँ हमारी कमियों को पूर्ण करने वाले हैं ऐसे करके